भद्रं भद्र कर्णे श्रृणुया मेवा भद्रंपेमाक्षर सुषुवा गुषस्तनुरीसेमदेवु स्वस्ती स्वस्तिना इंद्रो वृद्ध धस्रवा स्वस्ती नूषा विश्व स्वस्ति नक्षो स्वस्तिनो स्वस्ति नो बृहस्पतिर्द शांति शांति शांति ही। शकर शचार्यव बादराय सूत्र वंदे भगवतन पुना ईश्वर गुररात्मे मूर्तिभागिने वोम वदव्यादेहाय दक्षिणामूर्त नमः ओ शांति शांति शांति अथर्वेदी ब्राह्मण भाग भाग्य प्रश्नोपनिषद का विचार हम लोग कर रहे हैं इस उपनिषद के प्रथम प्रश्नात्मक प्रथम अवांतर प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं ग्यारहवें मंत्र का विचार हो रहा था और ये चर्चा ग्यारहवें मंत्र की भाष्य तथा टीका आदि में संपन्न हो गई है बारहवें मंत्र का आज विचार होना है अच्छा यदि इति तो यदि इति इत्यादि प्रतीक के बाद में जो टीका में दो चार पंक्तियां हैं उस पर थोड़ा विचार बाकी है ग्यारहवे मंत्र के ग्यारहवें मंत्र में संवत्सरात्मक प्रजापति के उपासकों के दो संप्रदाय यानी परंपराएं मत बताए गए <coughs> पूर्वार्ध में एक मत उत्तरार्ध में दूसरा मत उपास्य संवत्सरात्मक प्रजापति ही हैं उस उपास्य के गुण भेद से उपास्य का स्वरूप भेद होता है और स्वरूप भेद होने से उपासना भिन्न भिन्न मानी जाती है उपास्य एक ही है जैसे एक ही ब्रह्म की उपासना शांडिल्य विद्या भी है विद्या भी है, लेकिन और दोनों में उपास्य ब्रह्म ही है उपासना भेद, भेद हो जाता है और फल जो बताया गया वो होता है तो यहां जो उपास्य संवत्मक आदित्य हैं उसके उपासना के लिए प्रथम मत में जो गुण बताए गए हैं पंचपादत्वादी रूप तो उन पंचपादत्वादी गुणों से विशिष्ट संवत्सरात्मक काल रूपी प्रजापति उपास्य होगा और द्वितीय मतानुसार विचक्षण विचक्षणत्व और सर्वजगत आश्रयत्व गुण से युक्त संवत्सरात्मक काल रूप प्रजापति उपास्य होगा इस प्रकार का ओ भेद बताया जा रहा है यदि इति इस प्रतीक के पहले ये जो दोनों का स्वरूप भेद बताने वाला जो भाष्य ग्रंथ है यदि पंचपादो इत्यादि इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार कि मतदे की कीदृशो अर्थभेद यदि इति तो ये जो संवत्मक काल के स्वरूप के विषय में अवान्तर दो प्रकार हुए इसमें दो प्रकार में अर्थभेद कैसा है पूर्वार्ध में तथा उत्तरार्ध में तो भीकाकार बता रहे हैं पूर्व मते ऋतूनाम पादत्वकल्पनया माशा अवयत्वकया आदित्यात्मना समवसर काल एव उक्तः जो प्रथम मत है उसमें भी समवसरात्मक जो काल है उसी का वर्णन है पूर्वार्ध में लेकिन समवसरात्मक काल का वर्णन करते समय पूर्वार्ध में ऋतु की पाद के रूप में और मासों की अवयव के रूप में कल्पना करके संवसरात्मक काल का आदित्य के रूप में वर्णन हुआ आदित्य मिथुन अंत पाति जो प्राण है तदात्मना वर्णन हुआ और द्वितीय तू हेमंत शिशिरो पृथक कृत्य। शन षम ऋतूनाकनया संवत्सर परिवर्तन गुणयोगेन, सर्वाश्रेत्वेन च स गुणयोगक्राधान्यन सर्वाश्रय चो तो द्वितीय में उत्तरार्धम हेमंत तथा शिशिर ऋतु को अलग अलग करके प्रसिद्ध छे ऋतु को लिया गया और उन छह ऋतुओं की अरे अरे की अरे के रूप में कल्पना कर दी गई उनमें अरत्व तो की कल्पना और संवत्सर रूप जो प्रजापति हैं उसमें परिवर्तन रूप गुण बता करके चक्रत्व की कल्पना है तो चक्र भी जैसा घूमता रहता है ऐसे संवत्सर भी घूमता रहता है और चक्र के आरे होते हैं उन अरों के सारे घूमता है चक्र ऐसे ये संवत्सरात्मक प्रजापति भी परिवर्तन करता है भ्रमण करता है घूमता है तो उसके लिए सहारा कौन है वे तो ऋतु छः ऋतु वो तो ऋतुओं के माध्यम से जब छह के छह ऋतु निकल जाते हैं तो माना जाता है संवत्मक काल का एक परिभ्रमण संपन्न हुआ फिर प्रथम ऋतु से आरंभ करके दूसरा भ्रमण शुरू हो जाता है दूसरी आवृत्ति शुरू हो जाती है तो इस प्रकार यह निरंतर काल का परिभ्रमण ऋतु के माध्यम से हो रहा है इसलिए यह संवत्सर चक्र के तरह चक्र है चक्र भी घूमता ही रहता है और ये संवत्सर भी परिवर्तित होता ही रहता है तो संवत्सर से परिवर्तन गुण योगे न चक्रत्व कल्पनाया में अरत्व की कल्पना और संवत्सर में चक्रत्व की कल्पना करके सड़ अरे सड़ चक्रे ये एक विशेषण हुआ न काल प्राधान्यन च स एव और सब का आश्रय भी स यने समवस्त्रात्मक प्रजापति को ही बताया गया तो सर्वाश्रय तो एक गुण हो गया इसलिए क्या हुआ कि केवल गुण भेद हो रहा है गुणी तो वही है इसलिए कहते पक्षद्वे भी गुणभेदे न कल्पना भेदे नेदो न धर्मी भेदा सांडिल्य विद्या में और दो विद्या में धर्मी यानी उपास्य जो ब्रह्म है वह अलग अलग नहीं लेकिन गुण अलग अलग है इसलिए अलग अलग गुणों से विशिष्ट वही धर्मी विद्या में उपास्य है और शांडिल्य विद्या में जिस ब्रह्म रूपी धर्म को उपास्य बताया गया वही ब्रह्म अलग गुणों से युक्त अपहत्मत्वादी गुणों से युक्त होकर के दहर विद्या में उपास्य बन जाता है ऐसे यहां पर संवत्सर का ही प्रकारांतर से वर्णन हुआ यह यहाँ पर बताया गया यदि पंचपादो द्वादशाकृतिर यदि वा सप्तचक्र चक्र षड अर इत्यादि भाष्य ग्रंथ से ये टीकाकार ने बताया अब जो बारवा मंत्र है इसके अवतरण भाष्य को देखिए इदम् श्रितम विश्वम इसका अवतरण है टीका में कारणत्वे कारण्वें श्लोकोक्त जगदाश्रय्त्व हेतुआह यस्मतिण यानी संवत्सरात्मक प्रजापति के समस्त जगत के प्रति कारण होने में हेतु बताया जा रहा है कारणत्व का प्रयोजक संवत्सरात्मक काल के काल में जगत कारणत्व का प्रयोजक बताया जा रहा है श्लोक में ही जो जगद आश्रयरूप एक धर्म विशेष संवत्सरात्मक काल में बताया गया था सप्तक्रेष अरे इत्यादि में आगे कहा कि अर्पित आहुरार्पित अर्पित तो का अर्थ है आश्रित कौन तो जगत सप्तक्रे सड़ अरे इसमें सप्तचक्र सड़ सप्तक्रष्अर्थ हैं संवत्सरात्मक प्रजापति और उसमें समस्त जगत अर्पित है यानी आश्रित है तो सर्व जगत आश्रयत्व ये प्रयोजक हैं समवसरात्मक काल के सर्व कारणत्व का समवसरात्मक प्रजापति सब का कारण क्यों है तो सबका आश्रय होने से कार्य का कार्य अपने कारण के आश्रित होता है घट मृदा आश्रित हैं वस्त्र तंतु आश्रित हैं अंगूठी स्वर्ण आश्रित हैं ऐसे ये सारा जगत काल के आश्रित है का अर्थ है सारा जगत काल से निष्पन्न हुआ है समवसरात्मक काल समस्त जगत का कारण है इस दृष्टि से कहते हैं कि कारणत्व श्लोकोक्तम जगत आश्रयत्व हेतुम आह मंत्र में बताया गया जो समवसरात्मक प्रजापति में जगदाश्रय तो गुण है यह समवसरात्मक प्रजापति के जगत के प्रति कारणत्व का प्रयोजक है ये तो अर्थ यस्मिन इदम श्रितम विश्वम तो जिस समवसरात्मक प्रजापति में विश्व यानि समस्तम जगत श्रितम यानी आश्रितम समस्त सवत्त्मक प्रजापति सर्व कारणम ऐसे लगाना वो सबका कारण है अब ये जो ऐसे तो इतना वाक्य होना चाहिए पूर्व के साथ ही क्योंकि पूर्व में कहा गया भाष्य में सप्तक्र सड़ सर्वथापि संवत्सर कालात्मा प्रजापति चंद्रादित्य लक्षणों की जगत कारणम ये संवत्सरात्मक जो प्रजापति हैं वह जगत का कारण है दोनों मतों के अनुसार पूर्व मत में तो सीधे सीधे काल में जगत कारणत्व तो को बताने वाला इतरम ये विशेषण है वो बता रहा है कि संवत्सरात्मक प्रजापति समस्त जगत का पिता है का अर्थ है जनहिता है कारण है और उत्तराध में संवत्मक प्रजापति के जगत के प्रति कारण होने में सीधा सीधा कोई शब्द प्रयोग नहीं है जगत जगद आश्रयरूप शब्द प्रयोग है वह शब्द जगद आश्रय तो किस लिए है तो समवसरात्मक प्रजापति में समस्त जगत का कारणत्व तो बताने के लिए है सप्तक्रे सड़ अरे आहुर अर्पितम इति इस वाक्य के द्वारा समस्त जगत आश्रय त्वरूप जो एक गुण बताया है वह सप्त चक्र सड़ और शब्दित समवसरात्मक काल में समस्त जगत का कारणत्व सिद्ध करने के लिए हेतुगर्भ विशेषण है ये बताया गया इसलिए भाष्य में यहाँ छपा है जो वो 11 नंबर के साथ ही होना था उसका इतना यह वाक्य भाष्य हा? तो प्रूफ देखने वाले ने मूल भाष्य के उस वाक्य को इधर कर दिया तो फिर टीका कारण प्रूफ देखने वाले तो वही है टीका को भी ऐसा करने वाले ऐसा होता क्योंकि टीका में जो अवतरण लिखा नहीं कि कारणत्व कारणत्व ने संवस्त्रात्मक प्रजापति के जगत कारण होने में श्लोकोक्तम तो जगद आश्रयत्व हेतु माह भाषिक भगवान ने कहा कि समवसरात्मक काल सारे जगत का कारण है जगत का कारणम ह्यारह में अंतिम में तो वहां वो जो जगत कारणत्व तो बताया है समवसरात्मक प्रजापति में तो पूछा जाएगा कि द्वितीय मत के अनुसार जगत का समस्त जगत का कारण प्रजापति क्यों होगा संवत्मक प्रजापति तो उसमें हेतु बताया गया कि यदम श्रितम विश्वम ओ सम और श्लोक में सर्व जगत आश्रय तो सप्तक्रे सड़ अरे आहुर अर्पितम इन शब्दों से बताया है जगद आश्रयत्व वो जो जगद आश्रयत्व गुण है वह संवत्सरात्मक प्रजापति को समस्त जगत का कारण है इस रूप में स्थापित करता है इसी के लिए वो विशेषण है जगद आश्रयत्व इसलिए ऐसा लगता है कि ये भाष्यवाक्य उधर होता और वो टीका भी उधर होती और 11 नंबर यहाँ पर यश्मिन इति के बाद में वो 11 नंबर आ जाता मंत्र वहां पूरा हुआ और भाष्य भी यश्मिन इदम श्रितम विश्वम स कालात्मा प्रजापति पहले आया है न वह समस्त जगत का कारण है ऐसा होता अब आगे और ये कहते हैं बारहवा मंत्र तो बारहवें मंत्र में बताया जा रहा है संवत्मक प्रजापति के जो अवयव हैं मास आ, आ, मास बारह मास भी अवयव है ना प्रजापति के इसलिए वहाँ पर बताया था द्वादशाकृति पूर्वमत में तो द्वादश मास आकृति यानी अवयव हैं जिसके उसे द्वादशाकृति कहा गया तो वो जो बारह मास हैं समवसरात्मक प्रजापति के अवयव उनमें प्रजापति रूप अवयवी का अंतर्भाव बताया जा रहा है ये बताया जा रहा है कि समस्त प्रजापति संवत्मक प्रजापति अपने एक एक अवयव मासों में भी उन सब गुणों से युक्त होकर के अवस्थित है कारण का कार्य कारण का कार्य में अन्वय होता है तो संवत्मक प्रजापति का भी अपने अवयव मासों में अंतर्भाव होगा अन्वय होगा जैसे एक गंगा के बूंद में भी सारी गंगा समाविष्ट है गंगा पवित्र करती है तो ये नहीं कि सारी गंगा जिसके पेट में जाएगी वही पवित्र होगा आचमन करने से तो गंगा जी का एक जल भी एक बिंदु भी पेट में जाएगा तो वह पवित्र करता है पावन करता है गंगा जी में पावन कर्तृत्व गुण है पावकत्व गुण है वह पावकत्व गुण गंगा के एक बिंदु में भी है जैसे तो माना जाता है गंगा गंगा के एक बिंदु में भी समायी हुई है पावकत्व के रूप में ऐसे संवत्सरात्मक प्रजापति में जो विशेषताएं हैं वह उसके एक एक मास में भी हैं अतः ये संवत्सरात्मक प्रजापति अपने अवयव मासात्मक भी हैं ऐसे मूल प्रजापति मिथुनात्मक हुआ और मिथुन संवत्म मिथुनात्मक प्रजापति संवत्मक हुआ ऐसे संवत्मक प्रजापति को अब मासात्मक बताया जा रहा है और इससे जो है मास समूह से अलग संवत्सर न होने से सारे जगत का कारणत्व तो भी संवत्सर में आ रहा है तो वह मासों से अलग न होने से मास समूह समुआ, समूहात्मक होने से जो भी कार्य होगा वो किसी न किसी मास विशेष में होगा बारह महीनों में से किसी महीना विशेष को छोड़कर के तो होगा नहीं किसी न किसी महीना विशेष में ही होगा और उस महीने में संवत्सर का अन्वय रहेगा तब उस महीने में होने वाले कार्य का भी कारण माना जाएगा संवत्सर को भी उस दृष्टि से ये कहा जा रहा है कि जिस संवत्सरात्मक काल में सारे जगत को आश्रित बताया गया वह संवत्सरात्मक काल मासात्मक है एक एक मास में भी समाविष्ट है इस दृष्टि से इसका पाठ यहां पर भी लगाया जा सकता है यदम श्रीतम विश्वम का तो पहले बारहवें मंत्र का मूल का उच्चारण तथा अर्थानुसंधान कर ले हम लोग फिर भाष्य को देखते हैं तो मासो वे प्रजापति ही तर कृष्णपक्षुक्त तस्तु शुक्लइष्टीतर इतरस्मा प्रजापति इसमें प्रजापति शब्द से लेना संवत्मक प्रजापति को जब संवत् प्रजापति ये आया था नवमकंडिका में तो वहां संवत् प्रजापति में प्रजापति शब्द से लिया गया था मिथुनात्मक प्रजापति को और प्रजाकामो प्रजापति वहां पर प्रजापति शब्द से लिया गया मूल प्रजापति को प्रजापति शब्द एक है कई जगह है प्रजाकामों प्रजापति और संवत्सरो मासो व प्रजापति यहां पर आ रहा है लेकिन सब स्थान पर प्रजापति शब्द से एक मूल प्रजापति को ही न समझ करके प्रजापति का जो कार्य है उस तत्त कार्य रूप उपाधि को लेकर के प्रजापति उपाधि तत्त उपाधि रूप प्रजापति को लेना है जैसे ये कहा जाता है कि अद्भ्य पृथ्वी तो वहाँ अध्यय पृथ्वी कहते समय मायोपाधिक चैतन्य रूप जो ब्रह्म तस्माद तस्मादस्माद आत्मना आकाश संभूत में आत्मा शब्द से ग्राह्य है और वही माओपाधिक चैतन्य आकाश का जो कारण है उसे आकाश वायु तेज और जल इन उपाधियों से युक्त जब होता है तो अप शब्द से कहा जा रहा है अद्य पृथ्वी ये कहते समय पांच उपाधि से युक्त चैतन्य से पृथ्वी उत्पन्न हुई ये अर्थ निकलता है उस वाक्य का ऐसे मासोवे प्रजापति कहते समय मिथुन तथा तो संवत्सरात्मक उपाधि द्वय और जुड़ गई मूल प्रजापति की उपाधि के साथ मूल प्रजापति की उपाधि है समष्टि सूक्ष्म शरीर कहो बुद्धि कहो बुद्धि प्रधान होने से या समष्टि प्राण कहो प्राण प्रधान होने से तो समष्टि सूक्ष्म शरीर रूप अकेली उपाधि से युक्त है तो मूल प्रजापति और मिथुन रूप उसका जो प्रथम कार्य है अपनी मूल उपाधि के साथ साथ समष्टि सूक्ष्म शरीर रूप उपाधि के साथ साथ रई प्राण रूप मिथुनात्मक उपाधि को भी स्वीकार करता है तो माना जाता है मिथुनात्मक प्रजापति मिथुनात्मक प्रजापति में वो सूक्ष्म वो नहीं वो तो रहेगा ही पूर्व पूर्व उपाधि तो रहेगी वो उत्तर उत्तर उपाधि जुड़ती जाएगी और जब संवत्मक प्रजापति कहते हैं तो एक पूर्ववर्ती दो उपाधियाँ तो रहेगी ही समष्टि सूक्ष्म शरीर और मिथुन और साथ में संवत्सर भी जुड़ जाएगा तो इन तीन उपाधि वाला प्रजापति वो यहाँ पर मासोवय प्रजापति में प्रजापति शब्द से ग्राह्य है और उसमें प्रधानता रहेगी उत्तर उत्तर उपाधि की पूर्व पूर्व उपाधि साथ में रहेगी लेकिन प्रधानता उत्तर उत्तर उपाधि की रहेगी इसलिए प्रजापति शब्द से संवत्सरात्मक प्रजापति को लिया जा रहा है जो नई उपाधि जुड़ रही है तदात्मकता को प्रधानता दी जाती है तो संवत्सरात्मक प्रजापति रूप ही उस समवसरा समवसर का अवयरूप जो मास है वो है और इसमें एक वचन होने पर भी मास शब्द से हर एक महीने को लेना जो बारह मास हैं, उनमें से प्रत्येक मास यहाँ मास शब्द से ग्राह्य है चैत्र मास भी समवसरात्मक प्रजापति है वैशाख भी चैत समस्तरात्मक प्रजापति हैं तो ज्येष्ठ भी हैं तो आषाढ़ भी हैं ऐसे बारह महीना यहाँ मास शब्द से ग्राह्य है बारह महीने में से प्रत्येक मास मासत्व जो जाति है उस अर्थ में एक वचन है तो मासो वह प्रजापति ही तो द्वादश मासों में से प्रत्येक मास अपने अवयवी संवत्मक प्रजापति रूप है जैसे देवदत्त का हाथ भी देवदत्त है, और पांव भी देवदत्त है, शीर भी देवदत्त है, जितने भी एक अवयवी का अवयवी के एक एक अवयव है वो उन सब में अवय भी समाविष्ट है इसलिए सबको देवदत्त कहा जाएगा हाथ ने किसी को थप्पड़ मारी तो ये नहीं कहा जाएगा कि हाथ ने मारी देवदत्त ने मारा कर कहा लात मारी तब देवदत्त ने और मुंह से कुछ स्तुति की तो देवदत्त ने की गाली दी तो देवदत्त ने दी तो एक एक अवयवों का व्यापार अवयविका माना जाता है क्योंकि तत्त अवयवों में अवयविका समावेश है ऐसे ही हरेक मास संवत्सर उप प्रजापति है तो मासो वे प्रजापति ही आगे कहते हैं तस् कृष्ण पक्ष एव रई ही तो प्रजापति हुआ संवत्सरात्मक प्रजापति हुआ हरेक मास तो फिर प्रजापति के तो मिथुन है मिथुनात्मक है प्रजापति रई और प्राण ये दो अवयव है मिथुन के तो इस मास रूप प्रजापति में भी दो ये हैं मिथुन है दो अवयव वाला मिथुन है तो उसमें मिथुन रूपता दिखाने के लिए ये कहा जा रहा है कि मास के भी जो दो अवयव हैं कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष उसमें से कृष्ण पक्ष को समझना रई रई यानि चंद्रमा अन्न ये कृष्ण पक्ष हैं और शुक्ल पक्ष हैं प्राण यानी आदित्य अत्ता अग्नि शुक्ल पक्ष है तो कृष्ण तस् मासात्मक प्रजापति है तस्य शब्द से मासात्मक प्रजापति को लेना उस मासात्मक प्रजापति के कृष्ण पक्ष को रई समझना और शुक्ल पक्ष को प्राण समझना अब जो मासात्मक प्रजापति का शुक्ल पक्ष है उसे माना गया प्राण और प्राण है सर्वात्मा तो सर्वात्मक प्राण की दृष्टि मासात्मक प्रजापति के शुक्ल पक्ष में जो कर रहे हैं तो एक प्रकार से मासात्मक प्रजापति के शुक्ल पक्षात्मक अवयव की सर्वात्मक प्राण के दृष्टि से उपासना हो रही है तो ये जो उपासना है इस उपासना की प्रशंसा के लिए यह कहा जा रहा है कि तस्मात्ते ऋषय शुक्ल इष्टम कुरंती तो जिस कारण से मासात्मक प्रजापति का शुक्लपक्ष प्राणात्मक है और प्राण सर्वात्मा है तो सर्वात्मा होने से कृष्ण पक्षात्मक भी हुआ तो कृष्ण पक्ष भी सर्वात्मा प्राण से अलग नहीं है और उस सर्वात्मक प्राण की दृष्टि से शुक्ल पक्ष को जो ग्रहण कर रहे हैं का अर्थ हुआ उनके दृष्टि में शुक्ल पक्ष सर्वात्मक प्राणात्मक शुक्ल पक्ष से अलग कोई कृष्ण पक्ष नाम का पक्ष ही नहीं तो इसलिए यदि समुच्चयकारी जो शुक्ल पक्ष की सर्वात्मक प्राण के दृष्टि से उपासना के साथ साथ अपने वर्णाश्रम विहित तो इष्टपूर्त दत्तकर्म करता है कृष्ण पक्ष में भी यदि करता है तो भी माना जाता है कि उस उपासक के द्वारा कृष्ण पक्ष में किए हुए इष्टादि कर्म भी वह शुक्ल पक्ष में ही कर रहा है क्यों कि प्राण जिस प्राण की दृष्टि शुक्ल पक्ष में की जा रही है उस प्राण से अतिरिक्त कोई कृष्ण पक्ष है नहीं और इस इसलिए वह अलग कृष्ण पक्ष को नहीं देखता अलग कृष्ण पक्ष को न देखने के कारण उसके दृष्टि में जो कृष्ण पक्ष में हुआ कर्म है वह भी शुक्ल पक्ष में हुआ उसकी वो शास्त्रीय दृष्टि है तो शास्त्र भी और उस समुच्चय कार्य की दृष्टि भी एक होने से उसे कृष्ण पक्ष में किए हुए कर्म के फल स्वरूप दक्षिणायन मार्ग से स्वर्ग में नहीं जाना पड़ता अपितु तो ये समुच्चयकारी होने से वो चला जाएगा उत्तरायण मार्ग से ब्रह्मलोक ही उत्तरायण मार्ग से ब्रह्मलोक जाएगा इस अभिप्राय से यहाँ पर कहते हैं कि तस्मात यानी सर्वात्मकस्य प्राणस्य सर्वात्मक प्राण से तस्मात उस कारण से येते ते ये ऋषि हैं कौन शुक्लपक्ष में प्राण की दृष्टि करने वाले ये ऋषि के तरह ऋषि हैं उपासक हैं और वे कृष्ण पक्ष में इष्टादि कर्म करते हुए भी शुक्ले कुरवंती शुक्ल पक्ष में ही कर रहा है और इतरे इस प्रकार ये तो उपासना के साथ कर्म अनुष्ठान की प्रशंसा हो गई समुच्चे अनुष्ठान की प्रशंसा हुई और केवल कर्म की निंदा भी की जा रही है समुच्चय में प्रवृत्त करने के विवक्षा से विद्याचा यस्तद वेदो भय सह इससे वो एक एक की निंदा है ना केवल कर्म की और केवल उपासना की क्यों तो समुच्चय का अनुष्ठान करे अधिकारी इस दृष्टि से समुच्चय विधान के दृष्टि से एक एक के अनुष्ठान की निंदा ऐसे यहाँ पर भी कर्म समुचित उपासना का विधान करना है समुच्चय में प्रवृत्त करना है इसलिए केवल कर्म की निंदा श्रुति करती है कि इतर इतरे इतरस्मिन इतरे ये बहुवचन है जैसे सर्वे ऐसे इतरे तो इतरे यानी कृष्ण पक्ष में रईत्व की दृष्टि करने वाले केवल कर्मी इतर शब्द से लेना शुक्ल पक्ष को प्राण रूप से ग्रहण नहीं कर रहे हैं उपासक नहीं है केवल अपने अपने वर्णाश्रम भी तो इष्टपूर्त दत्त कर्म का मात्र अनुष्ठान करते हैं वे शुक्ल पक्ष में भी अनुष्ठान करेंगे तो भी इतरस्म यानि कृष्ण पक्षे एव कुरती इष्टम इष्टम कुरंती का इधर भी अन्वय करना अरीतरस्मिन से समझना शुक्ल से इतर वो कृष्ण पक्ष हुआ तो केवल कर्मी शुक्ल पक्ष में प्राण की दृष्टि न करने वाले उनको प्राण के रूप में शुक्ल पक्ष का अज्ञान होने से उनके चित्त में अज्ञान रूप अंधकार होने से अंधकारात्मक जो कृष्ण पक्ष है वह उन्हें हमेशा रहता है पूरा मास वही रहता है कृष्ण पक्ष ही रहता है उनके लिए इसलिए वह शुक्ल पक्ष में भी कोई कर्म करते हैं तो कृष्ण पक्ष में ही किया हुआ माना जाता है और उन्हें कृष्ण गति की ही प्राप्ति होती है कृष्णगति है उत्तरायण दक्षिणायन मार्ग उसी की प्राप्ति होती है उससे वे पितृलोक शब्दित स्वर्ग में जाते हैं और पुनरावृत्ति को प्राप्त करते हैं ये पहले कहा हाँ आति हाँ हाँ क्योंकि इनकी दृष्टि वैसी थी हा हा हा हा ठीक है दक्षिणायन में मरने वाले भी उत्तरायन में ही जाएंगे क्योंकि उनके दृष्टि में दक्षिणायन है ही नहीं तो इस मंत्र के भाष्य को देखिए यश्मिन इदम श्रितम विश्वम सएव प्रजापति संवत्सराख्य तो प्रजापति शब्द का अर्थ करने के लिए इस वाक्य को लगाया जा सकता है कि जिस जिसवत्मक प्रजापति में समस्त जगत का जगत को आश्रित बताया गया जिसे समस्त जगत का कारण बताया गया सर्वाश्रय होने से वही संवत्सरात्मक प्रजापति इस बारहवें कंडिका में प्रजापति शब्द से ग्राह्य है संवत्मक प्रजापति और वह अपने स्वावयवी मासे कृष्ण परिसम्य थे तो समस्त अपने अवय रूप मासों में समस्त रूप से समाविष्ट होता है परिसमाप्य अंतर्भवती कैसे अंतर्भूत होगा अपने अवयव में अवयवी हर एक मास में वो संवत्सर तो कहते इस प्रकार एक नंबर टिपने में टिप्पणीकार लिखते हैं न खलुशोध बिंदु न परिसमाप्यते कृष्णा गंगा कहते ये नहीं कहा जा सकता कि अपना एक अवयर जो बिंदु है उसमें संपूर्ण गंगा विद्यमान नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता क्यों कहते हैं यदि एक जल बिंदु में संपूर्ण गंगा न होती तो कथम अन्यथा तन्मात्र आसम्यापी पुएत ही तो तन मात्र शब्द से लेना जल बिंदु को गंगा जी का एक बिंदु उतना मात्र का आचमन करने से पवित्र कैसे होगा गंगा का आचमन करने से कहते हैं पवित्र होता है सारी गंगा का आचमन तो एक व्यक्ति कर नहीं सकता और एक बिंदु का आचमन करने वाला भी पवित्र होता है का अर्थ है उस बिंदु में वो सारे गुण समाये हुए हैं जो पूरे गंगा में विद्यमान है पावकत्व गुण ऐसे ही हर एक मास में संपूर्ण संवत्सर समाया हुआ है और दो नंबर टिप्पणी में कृष्ण परिसमाप्यते इस पर लिखते हैं टिप्पणीकार यथा गंगा टिप्पणी अपि यहांगाया एक ववयवे, गंगा तथा प्रजापति इति तो कहते हैं जैसे गंगा के एक बिंदु बिंदु में भी बिंदु रूप अवयव में भी एक व छुटा है दा और व के बीच में और एक व होना चाहिए बिंदौ अवयवे ऐसा था तो बिंदौ सप्तमी का एक वचन है बिंदु का आवादेश करके फिर वो अवयव के आकार के साथ वो हल वकार था वो मिल गया तो बिन, जब अलग अलग करेंगे तो बिंदौ अवयवे ऐसा तो जैसे गंगा के एक बिंदुरूप अवयव में भी गंगात्व तो है, गीता के एक श्लोक में भी गीतात्व तो है, ऐसे ही कहते हैं प्रजापति जो संवत्सरात्मक प्रजापति हैं उसके एक एक अवयव में भी संपूर्ण संवत्सरात्मक प्रजापतित्व तो है। भाष्य में है मासो वे प्रजापति तो प्रजापति शब्द से कौन सा प्रजापति लेना पूर्व में तीन प्रजापति अभी तक बताए गए हैं एक मूल प्रजापति प्रजाकाम प्रजापति दूसरा मिथुनात्मक प्रजापति और तीसरा संवत्रात्मक प्रजापति तो मासो वे प्रजापति इस वाक्यस्थ प्रजापति शब्द से इन तीन प्रजापतियों में से कौन सा प्रजापति तो कहते हैं मिथुनात्मक यथोक्त लक्षण शब्द से किसको लेना है तो टीका में टीकाकार ने कहा समवसर रूप और मिथुनात्मक शब्द से भी लिया गया रई प्राण मिथुनात्मक है तो संवसरात्मक प्रजापति भी रई प्राण मिथुनात्मक है कैसे तो संवसरात्मक प्रजापति के भी दो अयन बताए थे ना तस्य अयने द्वे दक्षिण उत्तरंच और दक्षिणायन को बताया था रई और उत्तरायण को बताया गया था प्राण तो रई रूप दक्षिणायन और प्राण रूप उत्तरायण ये मिथुन हुआ और मिथुनात्मक मिथुन द्वयात्मक है संवत्रात्मक प्रजापति और इसलिए संवत्सर रूप मिथुनात्मक प्रजापति यहाँ पर प्रजापति शब्द से लेना है तो और वह अयन अयनद्वय रूप मिथुनात्मक संवत्सर रूप प्रजापति मासोवय अपने बारह अवयव रूप बारह महीनों में समाविष्ट है अंतर्भूत है निहित है तो मासो वे प्रजापति यथोक्त लक्षण एवं मिथुनात्मक और आगे कहते तस्त्म प्रजापते और तस्व मासात्मक प्रजापति का परामर्शक होगा और इस मासात्मक प्रजापति के भी मिथुन हैं कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष उसमें से कृष्ण पक्ष को रई और मूल मिथुनस्थ प्राण की दृष्टि करनी है शुक्ल पक्ष में मासात्मक प्रजापति के शुक्ल पक्ष में दृष्टि हो जाएगी प्राण की इस प्रकार ये मिथुनात्मक हो गया मासात्मक प्रजापति भी मिथुनात्मक है समवस्त्रात्मक प्रजापति जैसा मिथुनात्मक है ऐसे मांसात्मक प्रजापति भी मिथुनात्मक हुआ और मिथुनात्मक प्रजापति तो मिथुनात्मक ही है तस्य तस्मासात्मन प्रजापते रेको भाग कृष्णपक्षो रई अन्नम चंद्रमा अपरो भाग शुक्लपक्ष प्राण आदिअत्ता अग्नि ये कहा गया अब यस्मा इत्यादि का अवतरण लिखने से पहले टीकाकार तो रूप का तो अर्थ कर चुके हैं न कि रूपो रयि प्राण मिथुनात्मक इत ये हुआ अब ये अवतरण लिखते हैं यस्मा इत्यादि भाष्य का और यस्माद इत्यादि भाष्य हैं अवतरण किसका मूल में जो तस्माद येते ऋषय इत्यादि वाक्य आ रहा है उस वाक्यस्थ तस्माद शब्द के द्वारा अपेक्षित यस्माद का अध्यय करके व्याख्यान किया जा रहा है भाष्य में स्मत शुक्ल पक्षात मानम इत्यादि से तस्मा इत्यादि की व्याख्या प्रारंभ हो रही है उसका ये अवतरण टीकाकार लिख रहे हैं शुक्ल कृष्ण उभर इत्यादि से इस पर चर्चा करते हैं हम लोग कल ओम भद्रं भी ही